कल आपको एक प्रयोग बताया गया था कि हमें दिन में दुखी नहीं होना है और ईश्वर के कर्मों को देखना है तो आप में से किन किन महानुभावों ने इसके लिए प्रयास किया बहुत अच्छी बात है आप इन दिनों में उपासना की कुछ विधि समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उपासना करनी है संक्षेप में कह सकते हैं कि हमें पांच कार्य करने होते हैं सबसे पहले मानसिक सज्जा की जाती है फिर दूसरा कार्य है प्रकृति का आत्मा का ईश्वर का चिंतन करना फिर तीसरा कार्य है गायत्री मंत्र का जप करना तीसरे कार्य में आप ओम का जप लेंगे ओम आनंद अथवा ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ओम का जप करना फिर चौथा कार्य है गायत्री मंत्र का जप और पांचवा कार्य है संध्या के मंत्रों के द्वारा उपासना तो इस प्रकार से ये पांच कार्य किए जाते हैं उपासना अत्यंत तो श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए ईश्वर के प्रति अपने अंदर अत्यंत तो श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए बिना ईश्वर के हमारा जीवन महान नहीं बन सकता है संयमी नहीं बन सकता है विशेष नहीं बन सकता है सफल नहीं हो सकता है बिना ईश्वर के हमारा जीवन कच्ची ईंट के समान है जैसे कच्ची ईट होती है उससे मकान बन सकता है कच्ची ईंट से नहीं बन सकता पर दिखने में तो ईंट होती है जब वो अग्नि में तपती है तब उससे मकान बन सकता है ऐसे ही बिना ईश्वर के हम मनुष्य तो दिखते हैं मानव तो दिखते हैं पर विशेष नहीं होते हैं आदर्श नहीं बन सकते हैं अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते हैं जब हम ईश्वर रूपी अग्नि में तपते हैं ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं तब हमारे जीवन में निखार आता है हम अपने दुखों को दूर कर पाते हैं और परम सुख को प्राप्त कर पाते हैं इसलिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए उपासना करनी चाहिए उपासना के लिए अब हम सुसज्जित होंगे सीधे होकर बैठना है अच्छी प्रकार आसन लगा लीजिए कोमलता से आंखों को बंद कर लीजिए एकाग्रता की स्थिति बनाइए अन्य कार्यों को विराम देना है बाह्य विचारों को उत्पन्न नहीं करना है परम पिता परमेश्वर की अनुभूति बनाइए हे परमेश्वर आप यहाँ सर्वत्र विद्यमान हैं आप ही मेरे परम रक्षक हैं आपसे ही मेरा नित्य संबंध है आप ही मेरे परम माता पिता गुरु आचार्य सखा हैं। ईश्वर के साथ संबंध बनाते हुए संबोधित करना है उनके मुख्य नाम ओम के द्वारा गहरा सांस लीजिए ओ साथ कहेंगे हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आपकी कृपा से हम अब आपका ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं हे परमेश्वर इस कार्य को हम निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें अब संकल्प लेना है मेरे साथ कहिए मैं संकल्प लेता हूँ कि उपासना काल में बाह्यवृत्तियों को उत्पन्न नहीं करूँगा हे परमेश्वर मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए अब मानसिक रूप से सुसज्जित होना है अपने लक्ष्य का चिंतन करना है हमारे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना और परम आनंद को प्राप्त करना जन्म मरण के बंधन से छूटना हे परमेश्वर इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके द्वारा ही हो सकती है अब सांसारिक संबंधों को भुला देना है किसी भी प्रकार के सांसारिक संबंधों को याद नहीं करना है अपने शरीर को भी भुला देना है अपने नाम को भी भुला देना है स्वस्वामी संबंध को हटाना है हमारे पास जो भी कुछ है ज्ञान बल सामर्थ्य शरीर मन इंद्रिया विद्या सब सबके स्वामी परम पिता परमेश्वर हैं हे परमेश्वर ये सब हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है व्याप्य व्यापक संबंध बनाना है अर्थात हे परमेश्वर आप यहाँ व्यापक हैं सर्वत्र विद्यमान हैं मैं आपके अंदर हूं आप मेरे अंदर बाहर सर्वत्र हैं ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनानी है हे परमेश्वर आप मुझे देख सुन जान रहे हैं अब प्राणायाम करेंगे एक प्राणायाम करना है श्वास बाहर फेंकिए। मन में ओम का जप करना है ओम सर्व रक्षक मन में करना है ओम सर्व रक्षक जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है अब प्रत्याहार की स्थिति बनानी है बाह्य विषयों पर ध्यान नहीं देना है अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है मन बुद्धि इंद्रियां सभी जड़ हैं इनके नियंत्रक हम हैं अब धारणा का संपादन करना है शरीर के किसी एक स्थान का चयन करते हुए उस स्थान पर मन को एकाग्र करना है अब प्रकृति का चिंतन करेंगे हे परमेश्वर आपने प्रकृति से इस सारे संसार की रचना की है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह नक्षत्र वृक्ष वनस्पति अन्न आदि सब आपने प्रकृति से रचना की है हे परमेश्वर प्रकृति जड़ है और इनसे बने पदार्थ भी जड़ हैं आपने इन सारे पदार्थों की रचना हमारे कल्याण के लिए की है ये सभी साधन हैं इनका प्रयोग करके हम आपको प्राप्त कर सकते हैं समस्त दुखों से छूट सकते हैं हे परमेश्वर मैं अविद्या के कारण प्रकृति से बने पदार्थों में पूर्ण सुख और शांति की अनुभूति करता हूँ यह मेरी अविद्या आप शीघ्र दूर कीजिए संसार के पदार्थों से पूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है अब स्वयं की अनुभूति बनाना है मैं आत्मा हूं अत्यंत सूक्ष्म हूं निराकार हूं मेरा कोई रूप रंग आकृति नहीं है रूप रंग आकृति शरीर का है और मैं शरीर से पृथक हूं शरीर जड़ है मैं आत्मा चेतन हूं शरीर साकार है मैं निराकार हूं शरीर नाशवान है मैं अविनाशी हूं मैं आत्मा एक देशी हूं मुझ आत्मा में इच्छा प्रयत्न ज्ञान दिगुण है मैं कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र हूं हे परमपिता परमेश्वर मुझ आत्मा में जो अविद्या है उसका नाश करिए मैं इस अविद्या के कारण अनित्य चीजों को नित्य समझता हूं अपवित्र चीजों को पवित्र समझता हूं जो दुखदाई हैं उन्हें सुखदाई समझता हूँ मेरी इन अविद्याओं को दूर कीजिए जिससे मैं संसार के और अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार समझ जाऊं तत्व ज्ञान से युक्त हो जाऊं इनसे आसक्ति को हटा लूँ ऐसी हम पर कृपा करिए अब हम ईश्वर से संबंध स्थापित करेंगे हे परमेश्वर, आप आप आत्मा के अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं। हैं, सर्वव्यापक है। सच्चिदानंद स्वरूप आपकी सत्ता है आप चेतन हैं, हमें जान रहे हैं और आनंद से परिपूर्ण हैं। आप निराकार हैं, आपका कोई रंग रूप आकृति नहीं है आप सर्व शक्तिमान हैं न्यायकारी हैं दयालु हैं अब हम वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर से संबंध बनाए रखेंगे त्रयंबकम जमहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाकमी बंधना मृत्योर्मुक्षीय मृता यकमे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वाकमी बंधना मृत्योर्मुक्षीय मृता हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं त्रयंबकम् हे परम पिता परमेश्वर हे परम माता आप तीनों कालों में हमारे रक्षक हैं पालक हैं पोषक हैं आप हम जीवात्माओं के प्रकृति के और कार्य पदार्थों के कार्य जगत के स्वामी हैं अध्यक्ष हैं हम सभी आपकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक उपासना कर रहे हैं आप यश कीर्ति से युक्त हैं दिव्य गुणों से युक्त हैं हमारे जीवन में यश कीर्ति और दिव्य गुणों के दाता हैं आप पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं शरीर आत्मा मन बुद्धि को पुष्टि देने वाले हैं आप शारीरिक बल मानसिक बल आत्मिक बल देने वाले हैं हे परमपिता परमेश्वर जैसे खरबूजा पकने पर अपने डंठल से स्वतः अलग हो जाता है इसी प्रकार से मैं भी तत्वज्ञान से युक्त होकर मृत्यु रूपी दुख से छूट जाऊँ ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए तथा मोक्ष मोक्ष से दूर ना रहूँ शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करूँ हे परमपिता परमेश्वर मैं ऐसे मोक्ष को अवश्य प्राप्त करूं, जहां मैं बिना शरीर के देख सकता हूं, बिना शरीर के सुन सकूंगा, बिना शरीर के बोल सकूंगा, और अपनी इच्छा अनुसार लोक लोकांतरों की यात्रा कर सकूंगा। आपके नित्य आनंद से युक्त रहूँगा जहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है राग द्वेष द्वेशर्षा नहीं होता है किसी प्रकार का रोग नहीं होता है कोई चिंता तनाव बेचैनी नहीं होती है कोई भय और शोक नहीं होता है ऐसे मोक्ष को मैं अवश्य प्राप्त करूं ऐसी हम पर कृपा कीजिए अब हम जप वाक्य के द्वारा ईश्वर का ध्यान करेंगे ओ ज्ञान अन कहिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं सत्य स्वरूप हैं आप अविनाशी हैं आप ज्ञानवान हैं अनंत गुणों से युक्त हैं अनंत तक विद्यमान हैं सबसे महान हैं सबसे बड़े हैं आपके सामने हम जीवात्माएं और यह प्रकृति यह संसार सब तुच्छ है अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे ओ। य मही धियो यो न प्रचोदया तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू तु हो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 योग मार्ग पर चला ओ भूर्भुव स्वाह तत्सुरी भर्गो दिवस धीमह धो न प्रचोदया ही यो, यो प्रचो दया अब आप सुनेंगे और वैसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आप हमारे जीवन के आधार हैं आप दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं हे परमेश्वर आप जगत उत्पादक हैं ऐश्वर्यों के दाता हैं आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं वर्णीय हैं आप क्लेशों के नाशक हैं काम क्रोध आदि विकारों को नाश करने वाले हैं आप शुद्ध स्वरूप हैं हे परमेश्वर आप दिव्य गुणों से युक्त हैं और दिव्य गुणों के दाता हैं हम सब आपका ध्यान करते हैं हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम दिव्य गुणों को धारण करें हमारी बुद्धियों को उत्तम गुणकर्म स्वभावों में प्रेरित कीजिए हमें सद्बुद्धि दीजिए ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए कि हम सत्य धर्म और न्याय का आचरण कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें अब हम संध्या के मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर का ध्यान करेंगे ओ शो दीरभष्ट आपो भू पीत शिश्रव वाक्वा ओ ओम, वाक वाक, ओम प्राण ओम चक्षुचु चक्छु। ओहुभ्या यशोबल कतलकरे ओ भू पुना शिसी ओ भुव पुना नेत्र ओम पुनातु नाभ्याम द जन पुनाभ्या तपुना पाद सत्यं पुना ओम शिसी ब्रह्म पुनातु सर्वत्र जायता, ततो जात त्ययत तत सम्रर्णव समुद्रादर्णवा दि संवत्सरो अजायता अहो रात्र विदधद विश्व वसि सूर्या चंद्रम यथा चंद्रमसौ धाता यूमक दिवच पृथिवी चातरीक्ष शो दीरीष्ट आपो भू पीत संयोरव रसितो रक्षिता नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम वेष्मोजं द दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरश्चिराज रक्षिताशव तेभ्यो नमोपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम व्यय धीषम वोजं प्रतीजी दिग्वुणिपतिदाकुरक्षिताष नमो नमा ते्य नमतिभ्य नम रक्षभभ्य नम ईश्य नम ऐ्य यस्मान्मस्तोजे दम उदीची दिमोधिपतिव रक्षिताशन ऋष ते नमोधिभ्यो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्टम वेष्मोज भेद ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्मा श्रीव रक्षितामिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्तु वेष्मोजं दूर्ध् दिगृहस्पतिरधिपतिश्वि रक्षिता वर्ष मीष नमो ते्य नमतिभ्य नम रक्षभभ्य नम ईश्य नम यभ्यों वेमस्त ओ तमस स्परी स्व पश्यंत उत्तर दैवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदुति जातवे दस दहती दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवादादनीक चक्षुरि वरुण से आव्याद्याम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाहा तुरदेविंपुरस्ताुक्रमुच्चर पश्यम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम शरद शत बभ्रवाम शरद शतमदीनाम शरद शत भूयस् शरद शता ओ भूर्भुव स्व तत्सुवरे भर्गोद से धीमे धो प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे दयानिधेपया नपोपासना कर्मण धर्माक्षाण सद सिद्धिर्भवन्न ओम नम शंभवाय च नमः चम शंकराय चयस्कराय चम शिवाय शिवतराय चा, चा, चा, चा, चा, चा शाति शाति अब आप सुनेंगे और वैसी भावना बनाने का प्रयास करेंगे हे सर्वरक्षक परम पिता परमेश्वर आप सर्व व्यापक हैं आनंद से परिपूर्ण हैं, मनोवांछित आनंद के लिए और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा कल्याण करिए हे परमेश्वर हमें सब प्रकार से सुखी करिए हे परम पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन प्रदान किया है आपकी कृपा से हमारा शरीर और ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियां स्वस्थ रहें बलवान रहें हम इनका सदुपयोग करें हमारी इंद्रियां पवित्र रहें हे परमपिता परमेश्वर आप ही हमारे जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं महान हैं जगत उत्पादक हैं दुष्ट विनाशक हैं ज्ञान स्वरूप हैं अविनाशी हैं हे परमेश्वर आपने अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इस सारे संसार की रचना की है वेदों का ज्ञान दिया है और आप ही प्रलय करते हैं दिन और रात की रचना आपने की है आप ही पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जल की व्यवस्था करते हैं हे परमेश्वर आप सारे संसार को सहज स्वभाव से अपने वश में रखते हैं आपने ही सूर्य चंद्रमा आदि लोकों को धारण किया हुआ है हे परमपिता परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं इसलिए हम कदापि पाप कर्मों को ना करें अन्यथा आप हमें दुख रूपी दंड देते हैं हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं आप मेरे सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं आप अग्नि ज्ञान स्वरूप हैं आप इंद्र ऐश्वर्यों से युक्त हैं आप वरुण अर्थात सर्वोत्तम हैं आप सोम शांति प्रदाता हैं आप विष्णु सर्वव्यापक हैं आप बृहस्पति इस सारे ब्रह्मांड के पालक हैं हे परम पिता परमेश्वर आप सदैव हमारा कल्याण और हित चाहते हैं आपने हमें नाना प्रकार के साधन प्रदान किए हैं तरह तरह की वस्तुएँ प्रदान की हैं जो हमारे रक्षक हैं हे परमेश्वर इन सब का हम सदुपयोग करेंगे इन उपकारों के लिए हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमन करते हैं हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं राग द्वेष से रहित हैं हम भी राग और द्वेष से रहित रहेंगे किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे हम अपने द्वेष भाव को आपके न्याय पर छोड़ते हैं हे परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार कर सकें कदापि क्रोध ना करें सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकें किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से आपका ध्यान करते हुए आपको शीघ्र प्राप्त करें आप जड़ और चेतन जगत के आधार हैं आप देवों के भी देव हैं सबसे उत्तम हैं हे परमपिता परमेश्वर इस संसार के पदार्थ वेद मंत्र ये सारा संसार संसार के नियम आपका बोध कराते हैं आपको सिद्ध करते हैं आपके ज्ञान बल और सामर्थ्य को जनाते हैं हे परमेश्वर आप पर हमें पूर्ण विश्वास है आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान हैं हे परमपिता परमेश्वर आपकी कृपा से हम दीर्घायु को प्राप्त होवें और जीवन पर्यंत आपकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति करें आपकी आज्ञाओं का पालन करें हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें समृद्ध रहें स्वयं आनंदित रहें और अन्यों को आनंदित करें हे परमेश्वर हमें ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए कि हम लौकिक सुख और मोक्ष सुख को शीघ्र प्राप्त कर सकें हे परमपिता परमेश्वर आप अनंत काल से हम पर असंख्य उपकार कर रहे हैं इसके लिए हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमन करते हैं अब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है जो भी हमारी समस्या है दुख है वह सब ईश्वर के समक्ष रखना है हमारे अंदर जो दुर्गुण है दुर्व्यसन है दुख हैं वह सब परम पिता परमेश्वर को बताना है जैसे हम अपने मित्र सखा को बताते हैं या माता पिता को बताते हैं इस प्रकार से संबंध बनाते हुए ईश्वर से उन दुखों से छूटने के लिए प्रार्थना करनी है हे परम पिता परमेश्वर आपकी कृपा से हम शीघ्र ही समस्त दुखों से छूट जाएँ और पूर्ण आनंद को प्राप्त करें अब परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है मेरे साथ कहेंगे हे hey परमेश्वर, थे परमेश्वर थे आपकी कृपा से आपकी हमें यह जीवन मिला है, जीवन है। आप हम पर असंख्य उपकार करते हैं आपकी कृपा से हमें योग मार्ग पर चलने का अवसर मिला है हम इन सबके लिए आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं अब विराम करेंगे धीरे धीरे आंखों को खोल सकते परम पिता परमेश्वर से संबंध तभी जुड़ता है जब हम संसार से संबंध हटा लेते हैं जब हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन विषयों से अपना संबंध हटा लेते हैं इनमें आसक्त नहीं होते हैं यदि हमें ईश्वर से संबंध जोड़ना है तो विषयों से संबंध हटाना पड़ेगा ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जो ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जो विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड साथ में कहेंगे ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जो प्रातः सायम संध्या कर ले प्रातः संध्या कर ले वेद ज्ञान जीवन में भर ले वेद ज्ञान जीवन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 ईश्वर से संग जोड़ यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से, से संग जोड़ मानव ईश्वर से जो अविद्या का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 ईश्वर से संग जोड़ छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से, से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ क्यों फिरता तू मारा सहारा ईश्वर का ले पकड़ सहारा यह है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ yeah. यह है एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़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 विषयों से मुख मो ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ तो ईश्वर से, तो से संग जोड़ना है आपको तो शिविर काल में ही प्रयास किया है या आगे घर में भी करेंगे बहुत अच्छी बात है तो घर में प्रयास तो तब होगा जब कोई संकल्प व्रत लेवे तो आप में से कौन कौन महानुभाव प्रतिदिन उपासना करेंगे प्रतिदिन करना चाहे जितने समय करें बहुत अच्छी बात है कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए अच्छा ऐसे कौन से महानुभाव हैं जो कम से कम पंद्रह बीस मिनट करेंगे 15-20 मिनट या उससे अधिक बहुत अच्छी बात है यदि आपको संध्या के मंत्र नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र जप के माध्यम से इनके माध्यम से भी 10-15-20 मिनट तो बहुत आसानी से उपासना कर सकते हैं और आपके पास क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक होगी उस पुस्तक से भी आप बहुत कुछ सीखकर उपासना कर सकते हैं गायत्री मंत्र का या ओम का जप कम से कम पांच बार कौन कौन करेंगे बहुत अच्छी बात है धन्यवाद अब केवल हमें ध्यान सीखना ही नहीं है बल्कि ध्यान सिखाना भी है तो आप में से कौन कौन से महानुभाव ऐसे हैं जो ध्यान को सिखाएंगे भी बहुत अच्छी बात है विशेष रूप से आर्य समाजों में रविवार को सत्संग होता है तो वहाँ पर देव यज्ञ तो होता है अग्निहोत्र पर ब्रह्म यज्ञ केवल मंत्रोच्चारण आदि होता है पर विशेष विधिपूर्वक संध्या तो शायद नहीं होती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ पर ब्रह्म यज्ञ संध्या उपासना इस प्रकार से विधिपूर्वक शुरू करें वहाँ पर आप वहाँ पर आप पंद्रह मिनट आधा घंटे पौन घंटे इस तरह की उपासना सिखा सकते हैं आप में से ऐसे कौन से महानुभाव हैं जो आर्य समाज से संबंध नहीं रखते थे उन्हें पता भी नहीं था और यहां पहली बार आए हैं हां काफी लोग हैं तो इन सब से निवेदन है कि ये महानुभाव सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है स्वामी दयानंद जी सरस्वती की उसका सातवां समोल्लास और ग्यारहवां समोल्लास अवश्य पढ़े कौन कौन सा सातवा और ग्यार समुल्लास अच्छा आज उपासना में किस किस को नींद आई हा तो नींद ना आए इसके लिए प्रयास करना है और अपनी उपासना को और अच्छी बनाना है यहां पर हमने कुछ चीजें संक्षेप में किया है जैसे कि संध्या के मंत्रों का उच्चारण कर लिया थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर लिया पर आप घर में आराम से उच्चारण करते हुए उसका अर्थ भी कर सकते हैं साथ ही साथ एक मंत्र किया फिर उसका अर्थ किया यहां तो केवल आपको प्रशिक्षण दिया गया है आप इससे और अच्छी उपासना और लंबे समय उपासना घर में कर सकते हैं एकांत स्थान पर बैठकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक संकल्प और व्रत लेकर उपासना का संपादन कर सकते हैं तो यहां से आप इनके संस्कार लेकर जा रहे हैं तो आप घर में भी संकल्प और व्रत लेंगे तो इसे करते रहेंगे यदि छोड़ते हैं तो फिर दंड भी लेना चाहिए जिससे हम फिर से हमारी उसमें रुचि बनी रहे अब इतना कहकर वाणी को विराम करता हूँ हाँ ये जो भजन है ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में मिल जाएगा कुछ भजन ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में है और कुछ हमने वहाँ पर लगा दिए थे तो वहाँ से जिनको भी लिखना हो लिख सकते हैं सबको सादर नमस्ते